पुराण श्रीमद्भागवत्तुराण दशमस्क अथ भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों की भेट श्रीशुकुवाच अथइकदा द्वार वसत रामको सूर्य पराग सुमहानस कलक्ष यहा श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारिका में निवास कर रहे थे एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा जैसा कि प्रलय के समय लगा करता है तम ज्ञावा मनुजा राजस्ता देव सर्वतः सम कम क्षेत्रम यजु श्रेयो परीक्षित मनुष्यों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए समंत समन्त पंचकतीर्थ कुरुक्षेत्र में आए ने क्षत्रया मही कुर शस्त्रताम वर निपाणाधिरोगेण यत्र चक्रे महादान समन्त पंचक क्षेत्र वह है जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को छत्रीहीन करके राजाओं के रुधिर धारा से पांच बड़े बड़े कुंड बना दिए थे ईजे च भगवान ओ यस्पृष्टोपि कर्मणाम लोकस्य ग्राह्योम यथा योघापनुत जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था महत्याम महत् भारती तीजा वैष्ण तथा क्रूर वसुदेवाहुका युर्भारत तेत्रम समघम् छपैष्णव गद प्रद सांवाद्याचंद्रसुखसण आस्ते निक्षायांतरमाचूतप तीरथर्देव्याभ हयश्चतरलवै गज नंदरभ्राईर्भिर्द्याधरद्युर्भ जरोचंत महातेजापति कांचन मलिन दिव्य श्रग्वस्त्र कलत्री खेचरा स्नाभाष्य सुहा परीक्षित इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरु कुरुक्षेत्र आई थी उनमें अक्रूर वसुदेव उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद प्रद्युम्न सांब आदि अन्य यदुवंशी भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे प्रद्युम्नंदन अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा ये दोनों सुचंद्र शुक सारण आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारका में रह गए थे यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी थे दूसरे गले में सोने की माला दिव्य पुरुषों के हार बहुमूल्य वस्त्र और कौचों से सुसज्जित होने के कारण उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी वे से यात्रा के पथ में देवताओं के विमान के समान रथों समुद्र की तरंग के समान चलने वाले घोड़ों बादलों के समान विशाल का एवं गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे मानो स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर रहे हो महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्रचित्त से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया ब्राह्मणे भ्यो दुर्धेवास मालिन ही राम हृदय तो विधवत पुनरालुत वृष्णय ददुस्व्रेभ्य कृष्णेनो भक्तिरस्ती स्वयं तदनुाता वृष्णय कृष्णदेवता भुक्त विवशो काम स्निग्धाया घृपा घृशु तत्रागता से दृशो श्रोह संबंधिनो नृपान उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान किया ऐसी गवों का दान किया जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूले पुष्पमालाएँ एवं सोने की जंजीरें पहना दी गई थी इसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधि पूर्वक स्थान किया और सतपात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया उन्होंने अपने मन में यह संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति बनी रहे भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर तब स्वयं भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहर गए परीक्षित विश्राम कर लेने के बाद यदवंशियों ने अपने सुहृद और संबंधी राजाओं से मिलना भेटना शुरू किया मस्यो सी विदर्भ कुरजयान काोजजकयान मद्राकुती नानर्तकत्मपक्षीया पराश्च सस्ो नृप नंदादीन सहृद गोपान गोपीस्ोत्कता स्थिर वहाँ कोशल विदर्भ सिंजय मद्र कुंती आनर्त आनर्तक एवं दूसरे अनेकों देशों के अपने पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सैकड़ों नरपति आए हुए थे परीक्षित इनके अतिरिक्त यदुवंशियों के परम हितयश्री आदि गोप तथा भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कित गोपियाँ भी वहाँ आई हुई थी यादवों ने इन सबको देखा अन्योन्य संदर्श नर्ष रंघ्याम प्रोत्फुल्लक् नये परिचित एक दूसरे के दर्शन मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ सभी के हृदय कमल एवं मुख कमल खिल उठे सब एक दूसरे को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाते उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती रोम रोम खिल उठता प्रेम के आवेग से बोली बंद हो जाती और सब के सब आनंद समुद्र में डूबने उतराने लगते स्त्रियेक्ष तन स्तना कुमकुम करोचना पुरुषों की भांति स्त्रियाँ भी एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई वे अत्यंत सौहार्द मंद मंद मुस्कान परम पवित्र तिरछी चितवन से देख देख कर परस्पर भेंट अखबार भरने लगी वे अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए वक्षस्थलों को दूसरी स्त्रियों के वक्षस्थलों से दबाती और अत्यंत आनंद का अनुभव करती उस समय उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू छलकने लगते तथोभिवाद्य ते वृद्धांविष्ठिवादिता स्वागत कुशलम पृष्ठ चक्रो कृष्ण कथा मिथ अवस्था आदि में छोटों ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और उन्होंने अपने से छोटों का प्रणाम स्वीकार किया वे एक दूसरे का स्वागत करके तथा कुशल मंगल आदि पूछकर कर फिर श्रीकृष्ण की मधुर लीलाएं आपस में कहने सुनने लगीं पृथा भ्रातृश्रीर्भ तत्पुत्रां पृतरावपी भ्राति पत्नी मुकुंदम चहो सं परीक्षित कुंती वसुदेव आदि अपने भाइयों बहनों उनके पुत्रों माता पिता भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गई कुंतुवाच आर्य भ्रातर हम मंडे आत्मा अकृता यद्वा आप नानुस्मृत सत्तम कुंती ने वसुदेव जी से कहा भैया मैं सचमुच बड़ी अभाग्नि हूँ मेरी एक भी साध पूरी ना हुई आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुधि भी ना ले इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी सुहृद हो गया पुत्रा भ्रातर पितरा बपी नानुस्मरती स्वजनम यक्षिणम भैया विधाता जिसके बाएँ हो जाता है उसे स्वजन संबंधी पुत्र और माता पिता भी भूल जाते हैं इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं वस देवाच अम्बमासमान सू था क्रीड़न कान गण ईश से ही वशे लोक का कार्यते थवा वसुदेव जी ने कहा बहन उलाहना मत दो हमसे बिलग न मानो तभी मनुष्य देव के खिलौने हैं यह संपूर्ण लोग ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है और उसका फल भोगता है कंस प्रतापिता पिता सर्वे वाता दिशम दिशम ए तरहे व पुनः स्थानाथ स्व बहन कंस से सताए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भागे हुए थे अभी कुछ ही दिन हुए ईश्वर कृपा से हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं श्री सुखवाच वसुदेवग्रसेनाद्युभिस्ते लिपा आसन्यच्युत संदर्श परमानंद निवृता श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वहां जितने भी नरपति आए थे वसुदेव उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने उनका खूब सम्मान सत्कार किया ये सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परमानंद और शांति का अनुभव करने लगे भीस्मो द्रोड़ोंबिका पुत्रो गांधारी ससुता तथा सादरा पांडवा कुी संजय विदुकृप कुभो विराटश्च भीस्मको नग्नझिन्मान पुद्रुप शल्यों धृष्टेतू सकाशिराट दमघोषो विशालाक्षो मैथिलो भद्रकेक युधावन्यो सुशर्मा चुता बलबाकाद राजानो च राजेन्द्र युधिष्ठिर मनोव्रता श्रीनिकेत बपुशौर शत्री कम वीक्ष विस्मृता परीक्षितिस्ता द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र दुर्योधनादिपुत्रों के साथ गांधारी पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि पांडव कुंती सिंजय विदुर कृपाचार्य कुंती भोज विराट भिस्मक महाराज नग्नजीत पुरजीत द्रुपद शल्य धृष्टकेतु, केतु काशी नरेश दमघोष विशालाक्ष मिथिला नरेश मद्र नरेश केकय नरेश युधामंडु सुशर्मा अपने पुत्रों के साथ बाल्िक और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी निपति भगवान श्रीकृष्ण का परम सुंदर श्रीनिकेतन विग्रह और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए अथतेम कृष्णाभ्या प्रशसा युक्ता विष्णिन कृष्ण परिग्रहान अब वे बलराम जी तथा भगवान श्रीकृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्रीकृष्ण के स्वजनों जदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे अहो भोजपथे योग जन्म यत्पश्यथा कृष्ण दुर्दर्शम अभि योगिम उन लोगों ने मुख्यतया उग्रसेन जी को संबोधित कर कहा भोजराज उग्रसेन जी सच पूछिए तो इस जगत के मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सफल है धन्य है धन्य है क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं यदि स्त्रुत स्त्रुतित धमलम पुनाते जनपयच वचस्त्र भूकाल भर्जित भगापे यदि पद्म इस स्पर्शो शक्ति रिवर्ष नो धोखिल वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कृत्य का गान किया है उनके चरण धोवन का जल गंगा जल उनकी वाणी शास्त्र और उनकी कृति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है अभी हम लोगों के जीवन की ही बात है समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था परंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया और अब वह फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं मनोरथों को पूर्ण करने लगी तद्दर्शन स्पर्शना पथ प्रजल्प सयासनासन सय न स पिंड बंध आप स्वर्गा स्वयमा सविष्ण उग्रसेन जी आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र संबंध है यही नहीं आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं उनके साथ चलते हैं बोलते हैं सोते हैं बैठते हैं और खाते पीते हैं जो तो आप लोग गृहस्थी के झंझटों में फंसे रहते हैं जो नरक का मार्ग है परंतु आप लोगों के घर देशव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है श्री शुक नंद्र यदुन प्राप्त ज्ञावा कृष्णपुर ग्रागमृथ गोपयी अनाथीक्षया श्री सुखजैल जी कहते हैं परीक्षित जब नंद बाबा को यह बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं तब वे गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लादकर अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहां आए तम दृष्ट विष्णिता तन्व प्राण परिजिरे गाढ़ नंद आदि गोपों को देखकर सब के सब यजवंशी आनंद से भर गए वे इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो वे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक अत्यंत गाढ़ भाव से आलिंगन करते रहे वसुदेव परिसीत प्रेम विफलः स्मरण कंसृतान क्लेसान पुत्र गोकुल वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विफल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हो आई कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर रख दिया था कृष्ण रामो परिस्व पितिवाद्य न किंचनो चतु प्रेम ना शास्त्र भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लगाकर उनके चरणों में प्रणाम किया परीक्षित उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रूंध गया वे कुछ भी बोल न सके तात्मा सनमाप्य बाहुभ्याम परिरभ्यत यशोदा च महाभागा महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बैठा लिया और भुजाओं से उनका गाढ़ा आलिंगन किया उनके हृदय में चिरकाल तक न मिलने का जो दुख था वह सब मिट गया रोहनी देव देवकी चाथ पर ब्रजेश्वरी मैत्रिम बाष्पकंठ समूह चतु रोहिणी और देवकी जी ने ब्रजेश्वरी जसोदा को अपने अखबार में भर लिया यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसका स्मरण करके दोनों का गला भर आया वे यशोदा जी से कहने लगीं का विस्मरे मैत्रिम अनिमृता ब्रजेश्वरी अवा प्यान्द्र प्या महेश्वरी ने प्रतिक्रिया यशोदा रानी आपने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है वह कभी मिटने वाला नहीं है उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकती नंदरानी जी भला ऐसा कौन कृतघ्न है जो आपके उस उपकार को भूल सके ऐतावधि पित्रौ संप्रेरणनाभ्युदय पोषण पालनारी प्राप्यो चतुर्भवतीक्षण नस्तावकुत्र भयो न सताम पर देवी जिस समय बलराम और श्रीकृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक न था और इनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था उस समय आपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पल के पुतलियों की रक्षा करती है तथा आप लोगों ने ही इन्हें खिलाया पिलाया दुलार किया और रिझाया इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए सच पूछिए तो इनके माँ बाप आप ही लोग हैं आप लोगों की देखरेख में इन्हें किसी की आंच तक न लगी ये सर्वथा निर्भय हैं ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप ही था क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता नंदरानी जी सचमुच आप लोग परम संत हैं श्रीशु कुोप्य उपलब्ध चिरादभीष्टत्णे धृशिशुपंति दिग्भिहृदी कृतमल परिरभ्य सर्वा तदभाव महापुर नित्यपुजाम धुरापम नित्ययुजाम श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मैं कह चुका हूँ कि गोपियों के परम प्रेतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलके गिर पड़ती तब वे पलकों को बनाने वाले को ही कोसने लगती उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ उनके मन में इनके लिए कितनी लालसा थी इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया और मन ही मन आलिंगन करते करते तन्मय हो गई परीक्षित कहाँ तक कहूँ वे उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान तथा विभिन्द उपसंगत आश्याम पृष्ठ प्रसन्न अब्रवीत जब भगवान श्री कृष्ण ने दे देखा कि गोपियां मुझसे तादात्म को प्राप्त एक हो रही हैं तब वे एकांत में उनके पास गए उनको हृदय से लगाया कुशल मंगल पूछा हंसते हुए जो बोले अपि स्मरथेत चेत सखियों हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए ब्रज से बाहर चले आए और इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए बहुत दिन बीत गए क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण भी करती हो अभ्यवध्या यथास्मार्ञाभशंकयाम नो नम भूतान भगवान युनिव्यु नक्ति मेरी प्यारी गोपियों कहीं तुम लोगों के मन में यह आशंका तो नहीं हो गई है कि मैं अकृतज्ञ हूँ और ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो निसंदेह संदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण है वायुर्यथा घना कम तृणम तूल वृजांस संयोग संयोज्या क्षपते भूयस्तथा भूतान भूतक्रीन जैसे वायु बादलों तिनको रोई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती है और फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग अलग कर देती है वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग वियोग अपनी इच्छानुसार करते रहते हैं मई भक्ति भूता अमृतत्वाय कल्पते दृष्टिया हो भगवती नाम मदापन सखियों, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरे ही प्राप्ति कराने वाला है क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृतत्व परमानंद धाम प्रदान करने में समर्थ है अहम ही सर्वभूता आदिरंथोतरम बही भौतिकाण यम वायुर्वायु वाय। ज्योतिरंगना प्यारी चारिगोपियों जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनके आदि अंत और मध्य में बाहर और भीतर उनके मूल कारण पृथ्वी जल, वायु, अग्नि तथा आकाश ही ओत रहे हैं वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले पीछे बीच में बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूँ एवंता भूता भूतानि भूते स्वात्मात्मना ततः उभयम् मय्यथ परे पश्यताभा इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित है और आत्मा भोक्ता के रूप से अथवा जीव के रूप से स्थित है परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं तुम लोग ऐसा अनुभव करो श्री सुखवाच अध्यात्म शिक्षया गोप्या एवं कृष्ण शिक्षिता तद अनुस्मरण ध्वज तजीव कोशा सम्य श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीवकोश लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गईं भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गईं। आहुस्त ते नलिन नावपदारविंदम योगेश्वर हृदय विचित मगाध बोधय संसार कुप पति तरणावलंबम मन सुधेहात सदान उन्होंने कहा हे hey, कमलनाभ अगाध अगाधबोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं उन्हें उससे निकालने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है प्रभो आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे हम एक क्षण के लिए भी उसे न भूलें ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम्थ्याम सीतायाँ दसम स्कंधे उत्तरार्धे ऋषणिकोपसंगमो नाव जयसे